क्रम प्राप्त सेथ आह एष योनि येष का गया है उसका अर्थ कहते हैं जगदोनिर्भव देश प्रभवाप्यय कृत आविर्भाव ती भावि उत्पत्ति उत्पत्ति उत्पत्ति जगज्योनिर्भव यही ही जगत यह का कारण ही प्रभाप्य प्रभाव्य कृवा उत्पत्ति अप्य प्रलय उत्पत्ति प्रलय करने वाला होने से ये योनि है जगत कारण और उत्पत्ति प्रलय क्या है आविर्भाव तिरुभाव जगत की उत्पत्ति मंत्र जगत को आविर्भाव कर देता है और प्रलय हो गया तिरुभाव हो गया छिप गया है प्रतिज्ञाता से प्रभा प्यु ही भूतान नाम वाक्य में हेतु तो योजयति ये जगत योनि है इसलिए वाक्य है नृसिह पूर्वतापन उपनिषद में भूता नाम कारण का है प्रलय प्रलय प्रलय का का कर्ता होने से शब्द और विवक्षित और प्रलय इसका अर्थ कहते आविर्भाव भाव जगत की उत्पत्ति ये सत्कार्यवादे कारण रूप से रहता है अज्ञान रूप से उसकी उत्पत्ति अर्था उसका तो आविर्भाव प्रलय हो गया मतलब तिरुभाव हो गया आविर्भाव तिरुभाव उत्पत्ति प्रलय आविर्भाव तिरुभाव मतु इस माना गया है तो। आविर्भाव कार्य सदृष्टात उप पादयती आविर्भाव कार्य ही ईश्वर उसमें आविर्भाव कार्य तो दिष्टात के साथ प्रतिपादन करते हैं भाव सस्मिन आदिर्भावयति विलीनम सकल जगतम जगत राणी कर्म प्रसादेशटो यदारिव प्रसारि आवे भावीन सकल जगत राणी कर्म पटो यद्वत्प्रसारितः स्वस्मिन विलम सकलम जगत आविर्भाव प्राणी कर्म बसात ईश्वर प्राणी कर्म बसाध सकलम जगत स्वस्मिन विलीनम आविर्भाव सारा जगत जो अपने विलीन हुआ उसको प्रकट करता है प्राणी कर्म जब प्राणियों का कर्म फल देने के लिए आरंभ होता, तो होता है तो सृष्टि होती है कर्म समाप्त होता है तो प्रलय हो जाता है उसमें दृष्टान्त तो यदवत फोटो प्रसारित तो। पट संकुचित था फैला दिया प्रसारण कर दिया इसी प्रकार वो तिर जगत था वो उसको आविर्भाव कर दिया यथा संकुचित चित्रपट चित्रपट को संकोच कर दिया इसे संकोच रख दिया।, दिया चित्र दिखता है नहीं दिखता फैला दिया तो दिखता है सारण स्वनिष्ठानी चित्रणी आविर्भाव हुई थी पट चित्रपट को प्रसारण फैला दिया अपने स्थित चित्र को प्रकट कर देता है इसी प्रकार ईश्वरी भी ऐसा है प्रलय काल में सब को लय हो गया सबका लय हो गया उसमें हे कारण रूप से है जो फैला दिया आविर्भाव हो गया तो सारा जगह दिखने लगा तस्से व प्रलय कारण तुम दर्शे ईश्वर जगत के आविर्भाव करने वाला है प्रलय का भी कारण है पुन स्थिर भावती स्वात्म जगत, जगत। राणी कर्म क्षय संकोचित पटो यथा सात्मनेव अखिलम जगत प्राणी कर्म क्षय पुनः तिरुभावी यथा संकुचित पट प्राणी कर्म, कर्म समाप्त हो गया फल देना तो फिर प्रलय हो जाता है अखिलम जगत सात तिरुभावती पुनः अपने में तिरुभाव कर देता, देता है छिपा देता है यथा संकुचित पट पट फैला चित्र दिखता है और कर दिया इसी प्रकार सारा जगत प्रकार प्रलय कर देता है ईश्वर सैव पट संकुचित तो चित्राणी यथा तिरुभावी थी जो चित्रपट फैलानी से चित्र दिखाया था वही संकुचित तो हो गया चित्र को छिपा देता है उसी प्रकार ईश्वर प्राणी कर्म से लीन जगत को आविर्भाव कराता कर्म समाप्त हो गया फिर सबको संकुच अपने में ही लीन कर देता है तिरुभाव कर देता है छिपा देता है तो प्रल का भी कारण है ईश्वर आविर्भाव तिरुभाव दृष्टानतांतराणी दर्शयती जगत का आविर्भाव और तिरुभाव ईश्वर करते हैं। उसके लिए अन्य दृष्टान्त तो दिखाते हैं कैसे आविर्भाव तिरुभाव रात्रि रात्रिघसोध सु वीलने तूस्णी भाव मनो राज्ये इव सृष्टि लिम्रि रात्रि रात्रि रात्रिघसौ रात्रिच घस रात्रिघस रात्रो दीन सुप्तिबोध सुप्ति बोध्तिबोध उन्मीलन निमील आख खोलना बंद करना तूस्वी भाव मनोराजी तूस्वी भाव मनोराज्यूस्णी भाव मनोराजी इमो इम सृष्टिलय सृष्टि चलयच सृष्टि लयु सृष्टि और प्रलय किस प्रकार है जैसे रात्रि रात्रिघर्ष रात हो गया तो कुछ दिखता नहीं अंधकार में और दिन में सब दिखने लगा सुप्ति बोध हो सो गया सब लीन हो गई जग गया सब दिखने लगा उनमिलान निमिला नहीं, नहीं। चख्यू खोल दिया सारे जगह दिखता है बंद कर दिया सब कोई नहीं दिखता है इसी प्रकार आविर्भाव त्रिभावी तुस्म भाव मनोराज्य और बैठी करके मनोराज्य में कुछ कुछ कल्पना करता रहता है और शांत हो गया छोड़ो चुप हो गया चुप हो गया तो कुछ नहीं दिखा और विचार करने लगा बैठे बैठे बड़े बड़े मकान बनाने लगा बीस मंजिल का मकान बना दिया ऊपर जाकर के बैठा कल्पना करते रहते मनोराज्य वो सृष्टि लो ऐसे ईश्वर सृष्टि ऐसे कल्पना दिखा दे जैसे चाहे ऐसे दिखा दिया लोग उसमें सत्य मान करके भटक रहे घसरो का क्या अर्थ है घसरो न ईश्वर से जगद्योनित्व किम आरंभक तदाकर तो परिणामित्वेन तो दो प्रकार है ईश्वर जगत का कारण है ईश्वर में जगत कारण तो जगत योनित्व है जगत योनित्व तो किम आरंभक तो उसका आरम्भ जगत को बनाता है जैसे कुलाल बनाता है तदाकार परिणामित्वेन अथवा तदाकार से परिणत होता है ईश्वर जैसे मिट्टी घटर से परिणत हो जाती है ऐसे ईश्वर ही जगताकार में परिणत हो जाता है अथवा जगत को बनाता है जगत का आरम्भ होता है नद्य आरम्भ को कहेंगे कुलाल घट का आरम्भ होता है घट बनाने के लिए मृत दंड चक्र सब सामग्री है तो घट बना देता है तंतुवाय बाया भी बना देता है आरम्भ को होता है और ईश्वर के पास कुछ है नहीं सामग्री कुछ है अद्वितीय एक द्वितीयम, अद्वितीय तो क्या आरंभ करेगा क्या बनाएगा कोई कहेंगे भोजन बनाओ कुछ नहीं सामग्री <laughs> क्या बनाएगा ईश्वर अद्वितीय है जगत का आरम्भ नहीं हो सकता है आरम्भ करने के लिए उपाधान कारण चाहे कुछ निमित्त कारण है कुछ सामग्री नहीं तो आरम्भ हो नहीं सकता है और यदि कहेंगे स्वयं जगत आकार परिणत तो हो गया न द्वितीय मिट्टी घट रूप से परिणत तो हो जाती है मिट्टी सावय मृत घट रूप से परिणत हो जाना तो संभव है ईश्वर तो निरवय भी और कैसे जगत आकार परिणत तो होगा निरवय में इसे परिणाम होता है निरवय से परिणाम असंभव तो दोनों ही नहीं हो है अद्वितीय भवन से आरंभ नहीं निरवय वन से परिणाम भी नहीं तो फिर ऐसे जगह जो नित्य ईश्वर में आएगा ये आशंक सिद्धांत उत्तर देता है विवर्तवाद आश्रत नाय परिवर्ति विवर्तवाद का आश्रय किया जाता है अतत्व अन्यथा भाव यत्विक अन्यथा भाव परिणाम उदृरित था। जो तात्विक अन्यथा भाव है उसको कहते परिणाम अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त उदरित जो तात्विक नहीं अतात्विक अन्यथा भाव है उसको कहते विवर्त आपको राज्य में सर्प भ्रम होते समय रजु सर्प हो जाती है नहीं, नहीं। आपको लगता है तात्विक अन्यथा बाब है अतात्विक अन्यथा दिखता है केवल वास्तु तो तात्विक नहीं है उसको कहते विभर्त और तात्विक अन्यथा बाध दही हो नहीं गया उसको कहेंगे परिणाम तो यहाँ आरंभवाद नहीं है जैसे नया के लोग कहते तंतु से एक पट पहले नहीं था आरंभ हुआ तंतु से अलग है पट बनता है मृत घट रूप से परिणत तो हो जाती है संख्या लोग कहते हैं ये दोनों नहीं मानते विवर्तवाद वस्तुता ईश्वर जैसे कोई रहते हुए अज्ञान के कारण उसमें जगत दिखने लग जाता है तात्विक ईश्वर अन्यथा नहीं होता है तात्विक अन्यथा होने के लिए सावैव होना चाहिए अतात्विक होने के लिए सवैव होने की आवश्यकता नहीं इसलिए विवर्तवाद अयम दोषो नियहर करते हैं ये आविर्भाव शक्तिम्त्न हेतु आरंभ परिणाम चोद्याभव्या आविर्भाव अब तिरुभाव शक्ति मत न आविर्भाव तिरुभाव की शक्ति ईश्वर में है शक्तिमान है ईश्वर उसमें शक्ति मतव रहेगा आविर्भाव तिरुभाव की शक्ति मत हेतु ना शक्ति मतव रूप हेतु से कारण से आविर्भाव तिरुभाव की शक्ति उसमें वही अभी माया शक्ति है उससे ही माया से जगत बनाता है ईश्वर आरंभ परिणामवादि चौदह आक्षेप का संभव यहाँ नहीं है वास्तव नहीं है आरंभवाद परिणामवाद मानेंगे तो ये आक्षेप होगा ये तो शक्ति से से ऐसा दिखता है अन्य प्रकार रज्व जैसे सर्प रूप से दिखती है सर्प नहीं होता है इसी प्रकार विवरतवाद तो मानने से ईश्वर केवल शक्ति उसमें है आविर्भाव तिरुभाव करने की शक्ति है उसी शक्ति से अन्य प्रकार दिखा देता है ईश्वर आविर्भाव कर देता है भाव कर देता है ना तो वास्तव जगत का आरंभ है ना तो परिणाम है इसलिए वो आक्षेप का संभव या नहीं है रो जो नात्र अभी शंका करते एक ही ईश्वरी और जगत में कुछ चेतन है कुछ अचेतन भी है ननु एक ईश्वर कथम चेतनाचेतन जगदुपन भविष्य चेतन रचेतन जीव हे चेतन अचेतन भूत पृथ्वीजलतेजा ये सारे जगत का उपादान उपादन एकी ईश्वर के होगा इत्याश्य उपाधि प्राधान्य अचेतनोपन चीत प्राधान्य चेतनपदन चविष्य माया विशिष्ट चेतन को ईश्वर कहते हैं माया हे है उपाधि माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर शुद्ध चैतन्य जगत का कारण नहीं है माया विशिष्ट चेतन ही ईश्वर वही जगत कारण है तो उसमें उपाधि भी है अचेतन भी है उपाधि प्राधान्य न अचेतन उपाधान कारण अचेतन पृथ्वी आदि जल आदि का उपाधान कारण ईश्वर है उपाधि प्रधान होकर के और वही ईश्वर चित्त प्राधान्य न चेतन भी है चित्त प्राधान्य चेतन का उपाधन भी हो जाएगा दोनों का उत्पादन है चेतन का भी और चेतन का भी अचेतन का उपादान होते समय प्रधान है उपाधि अचेतन का उपादान कारण होने के लिए प्रधान है चेतन अचेतना है तु सड्या चिदा शतस्व जीवा ईश्वर जाड्यांशेन अचेतन अंस अचेतना हेतु सियाद तथा चिदाभांसाशतस्तु ऐसा जीवा कारण भवे ईश्वर अचेतना हेतु सियाद अचेतन जितने सब का हेतु है ईश्वर जाड्यांशेन जाड्यांश जड़ अंश अचेत अंश प्रधान हो करके अचेतन का कारण है तथा उसी प्रकार से, चेतना चेतन क्या चिदाभाषांशत माया में चेतन का प्रतिम्ब होता है चिदाभाष चिदाभाष के अंश से ऐसे ईश्वर जीवा भवेत, जीवों का कारण होता है इसलिए चिदाभाष के अंश से जीवों का कारण और जड़ा अंश से अचेतन का कारण दोनों का कारण ईश्वर है एक होते हुए भी इसमें दो है एक उपाधि और एक चेतन उपाधि प्रधान है नेतन का कारण और चेतन प्राधान चिदाभाष के अंश से जीवो का भी कारण है न माया विन ईश्वर से जगत कारण तो प्रतिपादन अनुपन्न माया भी ईश्वर तो को जगत कारण कहते हैं जगत कारण तो का प्रतिपादन किया गया यहाँ ठीक नहीं है सूर्य स्वराचार्य परमात्मा बताभ्याम सूर्य शंकराचार्य जी शिष्य है तो उनको भारतीय कार्य शब्द से कहते हैं तो उन्होंने तो कहा है परमात्मा ही जगत कारण और माया भी ईश्वर को जगत कारण कैसे कहते हैं ये दोनों श्लोकों के द्वारा शंका करते है उसका उत्तर आगे देंगे तम प्रधान चि प्रधानचिद परेती भावना ज्ञान ज्ञान भावना चित् ज्ञानक का भावना ज्ञान जानकर्मी वातिक जड़ चेतन हेतुता हेतुता जड़ चेतन हेतु परोक्ता परेशर से चेतु कारेण हेतुता क्षेत्र तम प्रधान प्रधानः चिति चित्प्रधानः पर भावना ज्ञानकम भी कारणतामेति पर ही कारण गापनो कारणतामे कारण प्राप्त करता है परमात्मा भावना ज्ञान कर्म भी भावना है संस्कार ज्ञान है भीत प्रतिषिध उपासना देवतादि ध्यान और कर्म है पुण्य पाप कर्म इन्हीं के द्वारा परमात्मा ही कारण को प्राप्त करता है किसका कारण को क्षेत्र और चिदात्मा क्षेत्र है शरीरादि जड़ और चिदात्मा है चेतन उनका कारण परमात्मा ही है कैसे परमात्मा प्रधानः परः तम प्रधान पर तम प्रधान सर तम प्रधान सपर चिधान तम प्रधाना चित् प्रधान पर चिदात्म कारणता ज्ञानकर्मा भी एति, एति कर, करता है पर परमात्मा इति का कारण जड़ चेतन हेतु तो था परमात्मा ने बुकता जड़ और चेतन दोनों का कारण परमात्मा है परमात्मा है में ही जड़ चेतन कारण तो, कारण तो कहा गया है वार्तिक कार्य के द्वारा भुक्ता न ईश्वर से चेत ईश्वर में तो नहीं है परमात्मा में अर्थात पूर्व पीछे कहता है ईश्वर जो माया विश्वता में नहीं है केवल परमात्मा ही कारणता है इस चेत सुनो ऐसा कहते तो सुनो आगे उत्तर देने के लिए टीका में तम प्रधान तमोगुण प्रधान मायोपाधिकमोण है मायोपाधिक्षेत्र कारण क्षेत्र शरीरादि शरीरादि जड़ पदार्थ का भावना ज्ञान कर्म भी ही। भावना है संस्कार ज्ञान हे देवता ध्यानादि अकर्म हे पुण्य पापरक्षण तेर निमित ही क्षेत्रों का कारण चित्र प्रधान हो करके चिदात्मा नाम कारण होता है परमात्मा ही तो परमात्मा कोई कारण कहा गया ईश्वर में नहीं है ऐसा कहने पर उसका उत्तर आके देंगे थ तत्पदारे अधिष्ठापयोन्नध्यास विवक्ष तरीहर धार्थमे एक, एक तो अधिष्ठान अचिदाभास है वाच्या है आरोपित है एक अधिष्ठान और एक आरोप दोनों का अनुन होता है तम तो पदार्थ के लक्ष्यार्थ ग्रहण करना है अध्यस्त वस्तु का निराकरण करके अधिष्ठान लेना है जैसे जलाकाश को जीव कहा गया और घटाकाश को कूटस्थ कहा गया जिस प्रकार अधिष्ठान आरोप का अनुन अभ्यास है इसी प्रकार तत्पदार्थ में भी अधिष्ठान तो है शुद्ध चैतन्य महाकाश स्थानीय और आरोपित है मेघाकाश स्थानीय अधिष्ठान है, है का अध्यास होता है एक तो अध्यास भ्रम होने से इस प्रकार प्रयोग किया गया है अन्य अध्यास विवेक्षित एवं ऐसा नहीं है परिहर वही जो चित प्रधान तम प्रधान ऐसा कहा गया है वही माया विशिष्ट ही ईश्वर कारण को प्राप्त करता है ईश्वर और अधिष्ठान चैतन्य में एकत्व तो व्यवहार करते अध्यास के कारण तो परमात्मा ऐसी पर कारणता में थी पर शब्द से कहा गया अन्योन्याध्यास मत्र जीव कूट स्थय ईश्वर ब्रह्मनो ब्रह्मनो ब्रह्मनो ईश्वर ईश्वर कृत्वा कृत्वा कृत्वा ब्रह्मणो सि अत्रापि ईश्वर ब्राह्मणो अनुनस सिद्धमृत्ता ब्रूते जीव कूटस्थ यथाध्यास जीव अधिष्ठानचैतन्य अधिष्ठानचैतन्य और अध्यस्त वस्तु दोनों का है जैसे लोहो गरम करते लाल हो गया उसको लौह भी कहते अयह अयो दहती रग्नि भी कहते अग्नि लवह भिन्न भिन्न है दोनों का एकत्व भ्रम होता है भ्रम स्थल में रजत कहते है, लिखाते इदम रजतम इदम सामने स्थित वस्तु है अधिष्ठान रजत है अध्यस्त दोनों का अनुन अध्यास होने से इदम रजतम रजतम इदम इदम को रजत कहते रजत इदम दिखाते है ये अनुन्याध्यास होता है अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों का एकत्व भ्रम होता है ऐसे कूटस्थ है और चिदाभाष पहला आया है कुटस्थ को स्वयं शब्द से कहा चिदाभाष को अहम शब्द से कहा स्वयं अहम दोनों का एकत्व तो अध्यास हो करके अधिष्ठान कूटस्थ के साथ ही का का ताजात्माध्यास होता है तभी जीव शब्द का अर्थ में चैतन्य चैतन्यम यदिष्ठान लिंग देय पुनःया लिंगदेहस्था तत्संग जीव उच्यते अधिष्ठान चैतन्य लिंग शरीर में चिदाभास, लिंग लिंग देहस्था, चिदाभा मिला करके जीव कहते हैं। कहतेश्वर ब्राह्मण हो ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है ईश्वर है, इस तो गुण गुण है। इस माया विशिष्ट माया विशिष्ट होने के का कारण ब्रह्म में अध्यस्थ है ईश्वरतम तो तो तो तो ब्रह्म में पारमार्थिक नहीं है अध्यस्त और अधिष्ठान में अन्योन्याध्यास अदापि सिद्धम को सिद्ध करके आचार्य सुरेशाचार्य सुर, सुर भग भगवान कहते हैं ब्रूते अर्थात दोनों में एकत्र तो अध्यास होने से जैसे जन्माद्य से यतः तो ब्रह्मसूत्र आया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मसूत्र में आया ब्रह्म की जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति है अब ब्रह्म का लक्षण जब कहते अथा तो ब्रह्म जन्माद्य से यत तो जन्मस्थिति प्रलय कारण का कारण का लक्षण बनाया लक्षण दो प्रकार होते हैं एक स्वरूप लक्षण एक तटस्थ लक्षण है जन्माद्य तो जो लक्षण क्या है तटस्थ लक्षण है तटे तिषति तटस्थम हमेशा सर्वदा जगत कारणत्व ब्रह्म में नहीं है सृष्टि कारणत्व प्रलय काले में नहीं प्रलय कारण सृष्टि काले में नहीं कभी रहता है कभी नहीं रहता है ब्रह्म का स्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण क्या है जगत जन्मादि तो जगत जन्मादि कारणत्व ईश्वर में है उसे उपलक्षित होता है शुद्ध शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान के लिए जगत जन्मादि कारणत्व धर्म से जिसमें ये धर्म है वो धर्म को ले करके उपलक्षण होता है उससे परिचित होता है शुद्ध का यह लक्षण किया गया है इसी प्रकार ब्रह्म और ईश्वर दोनों का तादात्म अध्यास को मान करके ईश्वर का लक्षण ब्रह्म लक्षण के लिए कहा गया है इसी प्रकार यहाँ भी भगवान सुचार्य ने जो पर कहा है पर काम ब्रह्म वस्तुत ईश्वर और ब्रह्म दोनों का तादात्म्य ध्यास को सिद्ध करके पर शब्द पर शब्द जगत कारण के लिए प्रयोग किया गया है भाष्यकार ने भी वही माना है कृत्वा कृत्य तो कुत अवगम्यत आशंक्य सुरेशाचार्य ने ईश्वर ब्रह्म का अन्याध्यास सिद्धवत करके ऐसा व्यवहार किया पर कारणता से कहा है कैसे निश्चय होता है अवगम्य थे जाना जाता है ऐसा शंका करके अर्थ देते उत्तर देते श्रुत्यर्थ पर्यालोचन वसाद के अर्थ विचार करने से ये निश्चय होता है इसको दिखाने के लिए श्रुति अर्थ तो पढ़े श्रुति को अर्थ से पढ़ते हैं। सत्यं सत्यंग यद ब्रह्म तस्मात समुत्ता ब्रह्म हम वायग्जोभ्यो सन्न देहा्रतम सत्य ज्ञानमत ब्रह्म तस्माद समुथित उससे सब उत्पन्न हुए खम आकाशे वायु अग्नि जल जल के आगे उर्वी पृथ्वी उर्वी आगे ओ सधि धीरवादी उससे अन्न से देह देहा श्रुति श्रुति से कहती है तो जो सत्यम ज्ञान मनंत ब्रह्म तो का उसे आकाशवादी सबकी उत्पत्ति कही गई तो आकाशवादी उत्पत्ति का अन्तः माया विशिष्ट जो सत्य में ज्ञान तो ब्रह्म का वही माया विशिष्ट होकर जगत कारण है वस्तु तो, तो माया विशिष्ट कोई अलग है ही नहीं ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है वो तो माया भी पारमार्थिक नहीं है माया भी एक अनिर्वचनीय तो माया विशिष्ट चेतन ब्रह्म में ऐसे एकत्व तो व्यवहार अनुनिध्यास करके श्रुति में भी कहा गया है और खमयजलोष देहाय पूर्णमेवाशिष्यसे ओ शाति शाति शाति शं शचार्यं केशवंब बादरायण शूदभाष तौ वंदे भगवत तो ईश्वर गुरुरात्ती मूर्ति भेदाधिक व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणाूर्त नम शाति शाति शाति